बता रहा हमें वो एक नाथ की गोगा जी कह रहे हैं कि जैसे हवा लगी ऐसे मैंने पुट देखी उसने अपमान किया मैंने मन से विचार किया कि अपमान दे होता है और दे तो हमेशा माइक होता है महाराज मेरा अपमान क्या अपमान के हवाला लगी देखो तो मैंने विचार बढ़िया कर दिया, का आप बढ़िया विचार है विद्रोह को, को काट देंगे अपमान को काट देंगे आपके विचार घटिया होते तब अपमान और विघ्न तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालते आपको दबा देते आप स्वामी होते हुए सेवक हो जाते हैं काका होते हुए भतीजा बन जाते हैं, मामा होते हुए बांजा होके गिर गिराते हैं आप कितने भोले बहते हैं भोलानाथ <laughs> की पूजा करके आप एकदम भोले मत होइए, भोलानाथ का मतलब ऐसा नहीं है बेहूकूफ वो तो भोले भाले जो निर्दोष भाव से उसको याद करते उनके आगे प्रकट हो जाता ऐसा ना ना है ऐसा नाथ है उसमें उसका नाम भोला है पर भोले ऐसी बात नहीं है वो बिचारे नहीं है जब तीसरा नेत्र खोलते तो काम जैसे तो सुहा कर देते हैं श्री भुवन को भुवन बांध कर देते हैं। है वो ऐसे है बिचारे काहेते हैं कोई दया के पात्र है भोला नाथ बिचारा बिचारा तू बिचारा हो गया भोलानाथ बिचारा है भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे एक बार जो भगत ठगे तो अखंड जगह भला हो सियावर रामचंद्र नारद भक्त थे और बालिया ने एक बार ठग थग ठग लिया बालिया का बेरा पार हो गया प्रदीप जी भक्त थे और कलुका मलुका ने उनके खजाना स्वीकार कर लिया कलूका मलुका का बेड़ा पार हो गया शंकराचार्य महान भक्त थे परमात्मा तत्व तो के विभक्त नहीं थे और जिन्होंने उनका खजाना ले लिया और निहाल हो गए और संत लोग सच्चे भगत खजाने को घूमते कहने को ही ठग ले। लेकिन आप इतने ईमानदार हैं कि संतों का खजाना क्यों ठगना चलो उनकी बात उनके तक अपने जैसे थे ऐसे हो <laughs> आप बड़े खानदान आदमी मारूम बाबा जी तो बहुत बढ़िया बोले बहुत अच्छा अल्लाह उन किस बातों को उनके अनुभव को क्यों लेना ले नहीं आप ले वे, तो वापस तो नहीं आप कर ले तो बढ़िया रहेगा जरा वापस दोगे तो बढ़िया नहीं रहेगा ये जो बढ़िया बातें है सब आपकी घटिया है तो मेरे को वापस कर देना लेकिन चेकअप करना अच्छी तरह से वापस करने को पहले दस बार चेक करना दस साल के बाद भी हम वापस लेने को तैयार है आप यूज करके देखिए उपयोग करके देखिए अगर घटिया बात तो वापस कर देना जल्दी वापस मत करो नारायण नारायण महाराज एक नाथ जी महाराज कहते हैं माताजी मैं अपना राज्य मंत्री भेजू अपना सेक्रेटरी भेजू आपको किनारे तक पहुँचा के आ जाए तब तो वो माताजी जी कहते एक नाथ जी महाराज जब तक आदमी का अपना मनोबल नहीं होता है तो पहुंचाने वाले भी कब तक रक्षा करेंगे कितनी सुंदर बात रक्षा करने वाले ने घाट कर दिया रक्षक भी दक्षक बन जाता है आपका मनोबल नहीं है तो रक्षक भी आपका श्रवन कर देगा इसीलिए आप दक्ष हो जाइए अन अपेक्ष दक्ष सबा एक लाख दक्ष जयराम जी की अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनों आप छोटी मोटी आकांक्षाओं से छोटी मोटी उपलब्धियों से प्रभावित होकर उसमें अपने को गिरा मत दो आप उन बातों से उदासीन हो जाए ताकि मनोहर शक्ति का विकास हो बुद्धि की दृढ़ता हो उसी उदासीन शब्द है उदासीन का मतलब ये नहीं कि पलायनवादी चलो उदासीन है बेचारा पड़ा है ये तो उदासीन हो गया संसार से उदासी संप्रदाय है माना जा पढ़े तो उदासी। उदासी उसका मतलब क्या बुद्धि हो कहरा नई मोटे आकर्षणों से उदास होकर मनह शक्ति को बौद्धिक दृढ़ता पे बढ़ाने का मौका लेना उसी का नाम उदासीन जो इसकी व्याख्या गीता अन अपेक्ष उदाहनों ग्यथा एक पेट के चार बेटे तीन पेट तो सुबह उठते टाइम से चौथा जरा देर से उठता है उसे जल्दी उठाओ लेकिन आप अपने हृदय को व्यतीत मत करो हम छोटी छोटी बात में लड़का नहीं मानता बहु नहीं मानती चोरा नहीं मानता ये नहीं होता वो नहीं होता ऐसा करके आप हृदय को व्यतीत करते हैं व्यतीत करना ये दक्ष होना नहीं है आप हृदय को व्यतीत करके आपकी शक्ति क्षीण होने लगती है आप बच्चे को बच्ची को अनुशासित करके चलाओ इसमें शास्त्र सम्मत है लेकिन आप व्यथित होते होते अगर बच्चे को नौकर को सुधारते है सुधरेगा नहीं वो बलवा पुकारेगा एक सेठ जी बैठे थे कार ड्राइवर ने साइड ले ली सिग्नल दिखाई देना पेट ने ढाँचा के बदतमीज अभी ठोकर लग जाती ये कर जाता है हाथ दिखाया करा कर हॉर्न मरा कर और मारा वो महाराज से तो बर्फ पड़े बाबा जी ने कहा क्या कर रहे बोले इसको कम वक्त को सुधारता हूँ अरे तुम अपना दिल बिगाड़ के उससे कैसे सुधारोगे यार वो भी सोचेगा कि मर जाए तुम अपना दिल मत बिगाड़ो अपना दिल कर करके अगर किसी को सुधारते तो सुधरने वाला सुधरेगा नहीं अपने दिल में प्यार भर के सुधारोगे तो नेता भी सुधरने को तैयार हो जाएगा जनता भी सुधरने को तैयार हो जाएंगे अपने भी सुधरने को तैयार हो जाएंगे पढ़ाए भी तैयार हो जाएंगे अपना दिल पहले पावन कर दो प्यार से भर दो उसके कल्याण से भर दो यथाते नहीं अन अपेक्षा श्लोक पर व्याख्या हो रही है अन अपेक्षा दक्ष उदासीन हो ग्य था अनारंभ ये करों ये करों ये आरंभ मत कर वो तुमसे बहुत कुछ करवाने को तत्पर है उसको मौका दे उसको दे जय राम जी उसको मौका दे दे और परिणाम के फल के इच्छा मत रख फिर देख तेरे द्वारा क्या नहीं करता हो महाराज एक नाथ जी की कथा मैं पूरी करूंगा समय हो रहा है एक नाथ महाराज ने कहा कि माता जी सिर्फ ऐसा करो कि मैं आपके किनारे आकर आपको रोज कथा सुना के जला गया करूं। वो तो माय बोलती है कि महाराज गोदावरी मात की जय करके लोग मुझमें गोता मारते हैं और अपने पाप छोड़ के जाते हैं और मैं बोझिली हो जाती हूँ गोदावरी मात की जय करके मुझ में गोता मारते हैं और मुझे बोझिला बना के जाते हैं महाराज में नारी का रूप धारण करके तुम्हारे जैसे ब्रह्म आत्मज्ञानी संत उनके द्वार तक एक एक कदम रखकर आती मेरे पाप प्राप्त करते और तुम्हारे परमात्मा ऐसी सुबेर जो है परमात्मा तत्व के अनुभव ऐसी सुसज्ज जो आपकी वाणी है वो मेरे कानों के द्वारा आकर मेरे पाप और ताप को विचि कर देती है महाराज मुझे शीतलता मिलती है और मेरे को देखकर आप ऊँचे अनुभवों की बात भी करते तो मेरे कारण और लोगों को भी लाभ मिलता है यहाँ बहुजन हिताये बहुजन सुखाय हो रहा है और वहाँ आप संत चलकर तकलीफ लेकर मुझ अकेली के लिए आएंगे ये बात महाराज मुझे अच्छी नहीं लगती कृपा करके आप यही रोज सत्संग करे और ये दासी नारी का रूप धारण करके आपकी कथा का अमृत पान करते करते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 तो तुम्हारे फिजिकल शरीरों से भी परे कोई अंतरिक्ष की चेतनाएं भी काम करती होती सिद्धि का मतलब क्या है जो सहन करता है ने? जो सहन करता कष्ट उसको सिद्धि मिलती आपको मैं बैठा रहा हूँ आपको उठने की इच्छा होती है पानी के लिए किसी के लिए में बैठा रहा हूँ कष्ट कहते हैं और सत्संग सुन आपकी सिद्धि हो रही आपका पाप कट रहा है पुण्य बढ़ रहा है मैं कोई दुश्मनी से दौड़े बिता रहा हूं सुरी रहा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 अरे रोहित रोहित हम गुरु महाराज के वहां थे तेरे गुरुजी ने तेरे को याद किया रोहित को चक्कर लगा रहा था वो ब्राह्मण को बोलता है को रोहित महाराज रुक जाओ जरा मैं गुरु की बात सुन लू ये तो कई गंगे तक में फिर कई बार मेरी शादियां हुई और फिर बर्बादियां हो गई लेकिन वो गुरु महाराज ने जिससे शादी कराना है उस तो गौर की बात पहले सुन लो हाँ गुरु महाराज ने याद किया क्या बोले बोले गुरु महाराज ने कहा शादी तो करने को मैं ना नहीं बोलता था क्यों आना बंद कर दिया बेटा और गुरु महाराज ने कहा कि गुरु जी तेरे को याद करे ऐसा बोल देना रोहित अगर मेरा शिष्य है तो समझ जाएगा उन्हें जिसके दिल में भगवान प्रकट हुआ है जिसके दिल में अनंत ब्रह्मांड नायक सचिदानंद वन चैतन्य परमात्मा हिरे ले रहा है उसके दिल में जिसको दुनिया याद करके उस संत ने मेरे को याद किया गौर को बोला महाराज चार फेरे बाद में फिरूंगा कैंसिल नहीं करता हूँ लेकिन पोस्ट करता हूँ तीन फिर चार बाद में फिर फेरे खोल दिए रोहित भगा रात्रि हो गई मध्य रात्रि हो गई किसी धर्मशाला में ठहरना पड़ा और उस धर्मशाला में कोई वैशा भी टिक रात्रि को बाथरूम के लिए निकला तो वैशा के रूप लावण्य खिड़की से दिख गया आंखे है जरा तुम आदि जो है ना उत्तेजना पैदा करता है इसलिए कृष्ण ने कहा पुण्योगम प्रत्याश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 जय राम जी की आप लोग तो नहीं लगाते होंगे अगर कोई लगाता होगा तो सावधान तो हो जायेंगे परफ्यूम आदि से जीवन शक्ति का हरास होता है डॉक्टर डायमंड करके घोषित किया है गारंटी से परफ्यूम आदि लगाने से जो स्प्रे और परफ्यूम अपने देश का रिसर्च नहीं है सत्यानाश की चीजें सब प्रदेश ऐसी आई जयराम जी की और आबाद होने की चीजें यहाँ की वहाँ गई है जयराम जी बोलना पड़ेगा लेकिन वहाँ की बात एक बहुत बढ़िया है वो जब काम करते तो ईमानदारी से करते सतर्कता से करते हैं डल और लेजीनेस नहीं है उन लोगों का गुण हम लोग नहीं लेते और उन लोगों की गंदगी हम लोग ले लेते हैं उनका जो गंदा गंदा है वो भला जा आप जान के ऐसा आंखों पे जाला था गया है कि उनकी बुराइयां यहां यहाँ अच्छाया लगती है यहां के जवानों को और अपनी अच्छाइयों की हम लोग मश्कारी उड़ाते हैं ऐसा जाला छा गया बुद्धि पर अब तो वे लोग भी नाचते मुंडन करा के बोलो तुम मिट गम सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम क्यों जसमान के खिचड़ी खानी पड़ेगी शांति तो चाहिए सुख तो चाहिए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 केले में सास है और अंडा तो जीवन शक्ति को जो ऊर्जा है उसको उत्तेजित करके और सपन दोषी बीमारी कर देता है और केला सपन दोषी की बीमारी को रोकता और अंडा एक लेता है तो चालीस पैसे का तीस पैसे का पचास का होता होगा केला बारह पंद्रह पैसे में मिलता चीकू है बच्चों को बच्चों की सत्यानाश करेंगे क्या होंगे केला खिला होंगे स्वास्थ्य सम्राट पुस्तक है उसमें केला के महिमा लिखी है बच्चे मिट्टी खाते तो कहते है मिट्टी खाना छोड़ देगा तुमको अमुक रोड है तो केला ऐसे से था और किसी को पीलिया हो गया तो चूना का एक मुंडार डाल केला ने थोड़ी देर रख दो और फिर खाओ तो पीलिया गायब क्या बात है अरे तो महाराज जी दम हो गया दम नहीं मिलता डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए डॉक्टरों के पास इलाज ही नहीं है दम का परफेक्ट दम का दम निकल जाए ऐसा इलाज है तीन अंजित रात को भिजा दिए चौबीस घंटे पहले दूसरे दिन उबार अंजीर खा लिया पानी पी लिया दम का दम निकल गया एकदम आसान बातें ऋषियों ने खोज के रख दिया डायबिटीज नहीं मिटता अरे बिली पत्र आठ लो बिली पत्र चार पांच चालीस मिनट लसोट लो एक गिलास पानी डाल दो छान के पी लो सुबह मॉर्निंग वॉक करो हफ्ता में एक दिन छुट्टी कर दो डायबिटीज तो डायबिटीज हो जाएगा तुम आराम कर हैं यार क्या बात है दस सो रहा चाहिए तमग्रस्त है करके बीमारी को आमंत्रित करो घर में हिम्मत भो उसको रोगों हिम्मत रखो मन प्रजात में विश्वास रखो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 देखता है तो कोई बड़ी बड़ी बुच्छे और बड़ी मोटी मोटी दिखाता हुआ हाथ में भाला लेकर मानो मेरे को मारने का इंतजार कर रहा है वो युवक अपने कमरे में वापस गया बिस्तर पे सोया लेकिन नींद नहीं आई क्योंकि घुस गया था काम करवा एक आध घंटा हुआ फिर जगा और गया देखा कि वो सिपाही सो गया होगा चौकीदार सो गया होगा भाला वाला को झोका आ जाए तो मैं घुसता हूँ रूम में फिर गया तो देखा ते करते चार बार उसने रात में ट्राई किया अपना विनाश करने के लिए कुछ समय तो उसको लग रहा था कि सुख लेने जा रहा हूं लेकिन उस सुख के बाद कितना पश्चाताप होता और कितना विनाश होता वो तो दुनिया जानती है चार बार हो गए और चारों बार बड़ी बड़ी मुच्छे दाढ़ी और बड़ी आंखें गरावनी दिखाते हुए भाला हाथ में लिए इंतजार करता है वो सिपाही मिला इतने में सुबह हो गई सूर्यनारायण उदय होते ही वातावरण में कुछ सात्विकता आ जाती है इसीलिए दर्दी लोग भी सुबह के समय प्रसन्न होते है प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है अरे बुखार का एक आज टेम्परेचर भी घट जाता है आदमी सुबह आरोग्य बरसता है इसलिए सुबह के थोड़े थोड़े लंबे श्वास लेने चाहिए सुबह थोड़ा खुलिया हो। सूर्योदय होने के समय उसकी बुद्धि ने थोड़ी चमक ली गुरु महाराज को सुमरण करते वो चला चलते चलते चलते चलते, चलते गुरु के डेरे पे पहुँचा दोपहर के बाद गुरु के चरणों में जागरूक गुरुदेव कल मैंने सुना था आपके पास जो लोग आए थे उन्होंने बताया कि गुरु महाराज याद कर रहे थे महाराज जी मैं तो शादी करने के चक्कर में था और उस महाराज जी मैं तो चार पोस्टपोन करके आया बाबा जी ने चार चक्कर लगाना बाकी रख के आगे किया था मैं उसी समय भागा गुरु ने कहा बेटा तू मेरे मेरे करने से तू भागता आया है तो रात्रि को चार बार समाधि छोड़कर हाथ में भाला लेकर बड़ी आँख बनाकर मैं भी वैसा करने को चार बार को आया था, क्या समझ था। तो क्या समझता विनती की थी कि एक होती है दीक्षा दूसरी होती है शिक्षा शिक्षा तुम्हारा ऐविक जगत का ज्ञान बढ़ाती है लेकिन दीक्षा नहीं है तो तुम्हारे गिरने के जगह ऐसी आप बचने का मौका नहीं मिलता शराब कबाब में रहेगा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 ये अकेले शिक्षित व्यक्तियों ने बनाए हैं अगर दीक्षा होती शिक्षित व्यक्तियों के पास तो ये ऐसा कुछ बनाते कि परमात्मा की मुलाकात हो जाती दिल में ईश्वर का साक्षात लहराने लग जाता अगर डॉन बनाने वाले व्यक्तियों को दीक्षा के पहले शिक्षा मिलती वेदांत की भारत के संस्कृति की तो ये युग अभी विनाश के द्वार पर तो नहीं पहुँचता अविनाश परमात्मा के चाणों तक पहुँचा हुआ मिलता अगर दीक्षा के पास शिक्षा होती इसलिए बच्चों को शिक्षा तो देना है अच्छा है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 कभी जी कहा भलो भयो व्यवहार जाही न जाति जब की माया इससे तो अनपढ़ अच्छा कि जो धोखाधड़ी तो नहीं करता दूसरे को बेचारा वो इंकार जिंदाबाद इस्लाम खतरे में देश खतरे में धर्म खतरे में करके अपना उल्लू सीधा करके कुर्सी में बैठ जाता कम्युनिस्ट क्या करते बताया आपको कॉम्युनिस्ट बोलते हैं हम को एक करना चाहते ठीक है कॉम्युनिस्ट नेता हम राजी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 विशमता तो बनी रहेगी जैसी जिसकी योग्यता ऊपर चढ़ना उतरना ये तो प्रकृति का स्वभाव तो एक जैसा तुम्हारा मन नहीं रहता तुम्हारा शरीर नहीं रहता तो समाज तब एक जैसा कैसे रहेगा तुम्हारा पैर कहा तुम्हारा सिर कहा तब की विषमता होते हुए हो भी सब मिला के तुम हो ऐसे ही समाज में हर तो अलग अलग रहेंगे लेकिन सबका हित होता रहे ये लक्ष्य होना चाहिए साहब को भी उतना पगार मिलेगा और चौकीदार को भी उतना पगार मिलेगा ये तो खाली बहसाने की बातें हैं जयराम जी और नेता सबको समान करके कम्युनिस्ट और आप तो उससे विषम होना ही चाहता सब समान सब समान करके भी अपना हरम चाहता है ऊपर के नहीं चाहता है सच बोलो तो ये कृष्ण के ज्ञान से विपरीत ज्ञान है कृष्ण का ज्ञान बाहर की समानता पर भार नहीं देता है बाहर की विषमता होते हुए भी अंदर जो सम तत्व है उसको जान लो तो सबका उद्वार होगा और बाहर से समानता धंधेरा पीटते अहंकार की सजावट करोगे तो अपना और दूसरों का शोषण ही होता इसलिए आप व्यवहार में कुशल होइए। ये धोखाधड़ी करना कुशलता नहीं है लेकिन आत्मज्ञान पाने के लिए व्यवहार करना यह कुशलता है अन अपेक्षा सूचित दक्ष उदासीनों गट्यथा व्यतीत मत करो चित्त को चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए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 इसी में आदि भी छुपी है, इसी में अंत भी छुपा है। तुम ऐसी सुग्य व्यक्ति बन जाओ कि तुम्हारे हजारों जन्मों का हजारों संसारों का खात्मा हो जाए तुम्हारा ये आखिरी जन्म हो जाए और तुम असावधानी वर्तोगे तो लाखों जन्म लेने पड़ेंगे इसलिए लाखों जन्म का यह आदि कारण हो जाएगा इसलिए आपके हृदय में बचे हुए परमात्मा को जल्दी से जल्दी प्रगट करने की आशा से आशा आपको प्रार्थना करता है चोबाजी अनपेक्षा सूची दक्ष दक्ष होना चाहिए लेकिन चोभाजी दक्ष नहीं गए खूब बोले महाराज तुम तो जो का जानते हो ध्यान का जानते हो मेरा पेट धूला जा रहा है सांस लेने का दम घुट रहा है महाराज कुछ कोई इलाज बताओ मैंने कहा क्या, क्या खाया था? बोले गुजरात की गाड़ी आई थी गुजराती मुर्गे आए थे मुर्गे ओ। फिर, फिर आते के लड्डू खाए मैं क्या और क्या खाया बोले इतने भात खाए मैं क्या और क्या खाए इतना मौन खाल खाया इतना खाली ली मौन खाल खाया और क्या खाया बोले खमर खमर खमर होता है गुजरात में खमर ऐसा तो दिला, दिला। खमर खाया और क्या खाया बोले बस और तो कुछ नहीं रबड़ी खाया रबड़ी मैं सोचा पेट है कि मार्केट है माल तो इनका था, लेकिन कितना खाना कब खाना कैसे खाना आपकी आवश्यकता उससे दो कम खाना चाहिए अब इसको जी को बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा मैं क्या देखो चोभा कई लोग चले थे हरि भजन को और ओटन लागे कपाट चले थे तो भगवान की पूजा करने को लेकिन ये टुन टन के बाप बन गए टुन टुन का नाम जानते ना आप ओ शोभा जितने लंबे उतने ही सोहरे मैं क्या देखो जी ऐसा करो कि संत कृपा चूरण है उसमें तुलसी के पत्ते हैं और गर्भस्थु चीजें आप भी उसमें लिखा बना लेना ठीक रहता सिर का दर्द ये वो सब ठीक होता अब चोबा जी मैं क्या तुम ऐसा करो की चूरण लेके उसकी दो गोलियाँ गुड़की बनाकर नूने डाल को तो पानी की बोले महाराज तुम कैसी बात करते हो क्या क्यों बोले दो गोली धरने की जगह होती और पानी धरने की जगह होती तो दो लड्डू और नहीं फिट कर देता तो रबड़ी और नहीं फिट कर देता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 ऐसे तुम्हारे दिल में मोह आ जाता है तभी भी पुण्य टिकता है तुम्हारे दिल में लोभ आ जाता है तभी भी कुछ मजा टिकता है लेकिन दिल में जब क्रोध आ जाता है तो तुम्हारा मजा सुहा हो जाता है ये तुम तुम्हारा सबका अनुभव होना चाहिए ये तुम्हारा अनुभव है मैं तुमको ऐसी युक्ति बताता हूँ की तुम्हारा खजाना खाली ना हो अब जिसको जाना है जाके दिखाओ जीवन दाता ने आपको भोजन करवाने के लिए जीवन शक्ति दी है आप अगर जल्दी जल्दी भोजन करते तो जीवन शक्ति आपकी रिजर्व पर ही रहती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 कोई आदमी जल्दी जल्दी भोजन करता हो आप नोट कर लेना कोई तो जल्दी आदमी फापा चाहे गर्ताव करता हो आप समझ लेना फिर उसको किसी समय बोलना और तो सहजी साहब आप ठीक है लेकिन आपका स्वभाव जरा क्रोधी है वो बोलेगा आप कैसे जानते आप मुझ पर ताव करके बोलना हम इस विषय के स्पेशलिस्ट हैं अंतरयामी है बिल्कुल चैलेंज कर देना स्पेशलिस्ट तो जाएंगे आप इस विषय में जो आदमी जल्दी जल्दी हर्ष करता है चबाए बिना खाता है वो आदमी क्रोधी जरूर होगा चिड़िया स्वभाव का जरूर होगा तो महाराज महाराजा क्रोध कैसे रुके तो घड़ियाल रख दे सामने 20 दिन के लिए और आधा घंटा चबा चबाकर भोजन को पिया कर भोजन पीना चाहिए और दूध खाना चाहिए तो प्रेय पदार्थ को ऐसे कि जैसे आप खा रहे हैं और खाद्य पदार्थों को ऐसा चबाओ कि बस वो शरबत हो जाए चबा चबा के रस में हो जाए 20 दिन आप करो 95 फाइव परसेंट पंचानवे प्रतिशत आपका क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा बाकी जो पांच टका है वो व्यवहार का फुफारा मारने के लिए रहे तो कोई चिंता की बात नहीं ऐसा तो हम भी मार देते हैं थोड़ा बहुत अभी इधर देखा नहीं हमारा फोफारा सब ठीक चल रहा है अगर कोई गड़बड़ करके फोफाड़ा मार सकते हमारे पास भी पांच रिजर्व है जयराम जी तो एक बात ये है कि अगर क्रोध को बदलना है तो कदम खाने से नहीं बदलेगा दो दिन चबा तबा के बीस दिन करिए पंचावन ट आपका क्रोध कंट्रोल में अब हरे